मृत्यु के पार द्वितीय अध्याय क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है सर्वोत्कृष्ट काव्यात्मक उपनिषदों में कठोपनिषद एक है सर एडविन आर्नर्ड ने इस उपनिषद का अनुवाद किया है उपनिषद का प्रारंभ ही इस जिज्ञासा के साथ होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है कुछ लोग कहते हैं कि सर्वदा के लिए चले गए कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है कुछ अन्य लोग कहते हैं वह अभी भी है इनमें से क्या सत्य है यह प्रश्न मेरे मन में जागृत हुआ है इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिए गए हैं और पराभौतिक शास्त्र दर्शन विज्ञान एवं धर्म ने भी इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है साथ ही साथ इस सवाल को दबा देने और मृत्यु के बाद मनुष्य का अस्तित्व रहता है या नहीं इस जिज्ञासा को रोकने के प्रयास होते रहे हैं सैकड़ों चिंतकों ने इस अति महत्वपूर्ण विषय से संबंधित सवालों को भिन्न भिन्न तर्क वितर्क का सहारा लेकर उड़ा देने की भी कोशिश की है प्राचीन काल से ही भारत में नास्तिक एवं देहवादी लोग शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते रहे हैं उन्हें चारवाक नाम से जाना जाता है उनका विश्वास है शरीर ही आत्मा है शरीर छोड़कर आत्मा नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं शरीर मरने पर आत्मा का भी अवसान हो जाता है और समाप्त हो जाती है जो वस्तु नहीं उसके अस्तित्व को वे स्वीकार ही नहीं करते थे उनकी नीति है जब तब जीवित हो स्वयं को भोग से वंचित मत करो सुख एवं आराम से जीवन के आनंद सुधा का पान करते रहो भविष्य का विचार मूर्खता छोड़कर और कुछ नहीं तुम्हें जो भी आवश्यक लगे उसे जैसे भी प्राप्त कर लो तुम्हारे पास धन नहीं खूब ऋण ले लो नहीं तो भिक्षा करके ही जुटा लो मरने के बाद तो किसी भी कार्य के लिए कोई उत्तर उत्तरदायी होगा नहीं भस्म हुए शरीर का पुनरागमन नहीं होता होगा तब चिंता किस बात की खाओ पिओ मौज करो न ना स्वर्गो नापवर्गवा नैवात्मा परलौकिक न वर्णाश्रदीनाश्चलदायवजी जीवे सुखम जीवे तृणम्वा घृत पिबेत भस्मे भूत देहस्य पुनरागमन कृत प्राय समस्त देशों में ही प्रकार के चारवाक है उदाहरणार्थ ओल्ड टेस्टामेंट में सोलो मन कहता है जो इच्छा हो वही करो खाओ पियो, मौज करो स्त्री पुत्र के साथ आनंद से घर करो तुम जो कर सकते हो भरपूर करो कारण अंत में तो जाना ही होगा चाहे कुछ भी करो कार्य कौशल अथवा ज्ञान या बुद्धि कुछ भी परलोक अर्थात कब्र में रहता नहीं ऐसे विचारों की संख्या निरंतर तेजी से बढ़ती जा रही है इन्हें नास्तिक कह सकते हैं वस्तुवादी अथवा जड़वादी कह सकते हैं इन चिंतकों के अनुसार जो देह से भिन्न आत्मा की सत्ता मानते हैं या मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास करते हैं वे या तो अज्ञानी हैं अथवा मूर्ख अंधविश्वासी हैं तथा जो उनके मत का अनुसरण करते हैं वे चतुर एवं बुद्धिमान हैं इनमें से अनेक तो आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते कोई भी तर्क अथवा युक्ति मानने को वे तैयार नहीं क्योंकि जो इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं उसका अस्तित्व ही उन्हें स्वीकार नहीं आत्मा के अस्तित्व के विरोध में इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने ऐसे बेकार सवालों को समाप्त करने की कोशिश भी की है लेकिन क्या वे अपने लाख प्रयासों के बावजूद इस चिरंतन प्रश्न को मिटा सके हैं कि मृत्यु मृत्युपरांत क्या रहता है प्राय सभी के मन में क्या यह प्रश्न स्वयं ही जागृत नहीं होता आज भी मानव हृदय में यह प्रश्न उसी प्रकार उठता है जिस प्रकार हजारों वर्ष आगे उठता था कोई भी मन की इस अद... जिज्ञासा को मिटा नहीं सकता क्योंकि वह जिज्ञासा हमारे स्वभाव के साथ अविच्छेद्य भाव से जुड़ी है समस्त देशों में समस्त जातियों के पापी भक्त पुरोहित याजक अमीर फकीर के मन में यह प्रश्न उठता उठता रहा है आज भी इस हम इसी प्रश्न पर निरंतर विचार कर रहे हैं एवं भविष्य में भी मानव स्वभाव इस प्रश्न पर विचार से विरत होने वाला नहीं है संभव है जीवन संग्राम के उतार चढ़ाव में यह प्रश्न मन में न उठे अथवा सुख विलास एवं भोग प्राचुर्य में भी यह प्रश्न न आए यह भी हो सकता है कि अनेक भ्रांत तर्क देकर हम इस प्रश्न को भुला दें किंतु जो ही मृत्यु का आकस्मिक साक्षात्कार होगा अथवा अपने किसी निकट प्रियजन को मुमूर्सू अवस्था में देखेंगे तभी हम एक क्षण के लिए रुकेंगे और यह प्रश्न स्वयं ही जागृत हो जाएगा यह क्या है क्या यही है मृत्यु मरने पर वह कहाँ गया क्या मृत्युपरांत भी मनुष्य की सत्ता रहती है ये सारे प्रश्न नए नए रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं तथा मन की शांति को झकझोर देते हैं तब हम उनके बारे में जानना चाहते हैं किंतु प्रश्न तो दुर्भेद्य दीवार से टकराकर कर ही लौट जाता है एवं सामान्य जन की वैचारिक प्रक्रिया यही समाप्त हो जाती है और दीवार को पार करने का उनका कमजोर प्रयास निष्फल रह जाता है यह दीवार और कुछ नहीं बल्कि यह विश्वास ही है कि आत्मा शरीर की ही देन है एवं शरीर से ही उत्पन्न पार्थिव तत्व है परंतु जो इस वैचारिक बाधा का अतिक्रमण करने में सक्षम है वे जान सकते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं पुरातन काल में कोई मृत व्यक्ति पुनर्जीवित हो उठा उसी से इस विचार का कि मृत्यु के पश्चात कुछ रह जाता है सूत्रपात हुआ होगा किंतु आधुनिक मन स्तर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है केवल किसी की कही हुई बात सुनकर विश्वास कर लेने के लिए दिन लद गए हम बालक तो नहीं कि बिना विशेष तर्क अथवा प्रमाण के कुछ भी स्वीकार कर लें। हम तो विषय को गंभीर दृष्टि से देखना चाहते हैं अलौकिकता अथवा चमत्कार के ऊपर तो हम विश्वास कर नहीं सकते अब किसी भी विषय के संबंध में शिक्षित व्यक्ति दार्शनिक मनस्तात्विक आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना चाहते हैं अब इस विषय पर विचार करें शरीर ही आत्मा की सृष्टि का कारण है इस कथन की कोई युक्ति संगत एवं संतोषजनक व्याख्या अथवा नहीं व्याख्या है अथवा नहीं यदि मान लिया जाए कि मन बुद्धि एवं आत्मा स यथा सैंधव धनोन हो कृष्ण स्नो रसघन एवं वा हरय आत्मन कृष्ण कृष्णा प्रज्ञान घन एवंभ्यो भूतेभ्य समुत्थय तल्यवा नो विनश्यति न प्रेत संज्ञास्तीरे ब्रवी में होवाच यागवल्कय बृहदारण्यकुपन कुछ ऐसे पदार्थ के संयोग से भी है जैसे शरीर बना है तो अन्य प्रश्न उठ खड़ा होता है कि तब फिर इस देह का कारण क्या है वह कौन शक्ति है जो विभिन्न लोगों के शरीर का विभिन्न रूपों में निर्माण कर रही है एवं इस भेद का ही क्या कारण है वस्तुवादी चारवाक कहेंगे कि हमारे माता पिता की देह से ही हमारी उत्पत्ति हुई है अतः माता पिता का शरीर ही हमारे इस शरीर की उत्पत्ति का कारण है किंतु यह तो सही उत्तर नहीं है क्योंकि पदार्थवादियों ने देह की रचना के कारणों के निर्धारण में अन्य कई जड़ पदार्थों का वर्णन किया है तब तो प्रश्न का उत्तर न देकर अन्य प्रश्नों को ही बिठाया उठाया गया है अर्थात जड़ पदार्थ का कारण क्या है क्या इसके उत्तर में भी कहेंगे कि माता पिता का शरीर या माता पिता का शरीर भी तो अनेक जड़ पदार्थों की समष्टि ही है तब तो जड़ का कारण जड़ पदार्थ ही हुआ इस प्रकार प्रश्न से प्रश्न की उत्पत्ति तो होती रहेगी पर उत्तर नहीं मिलेगा अनंत काल तक यह प्रश्न अमीमांसित ही रह जाएगा देह से ही आत्मा की उत्पत्ति होती है यह तो ऐसा उत्तर हो गया जैसे कार्य से कारण की उत्पत्ति ठीक उल्टा प्रवाह उत्तर तो मिलेगा नहीं प्रश्नों का प्रवाह ही चलता रहेगा आधुनिक शरीर तत्वविद चिकित्सक एवं वस्तु एवं नास्तिक चिंतक कहते हैं कि हमारा शरीर कचपय पदार्थों के संघात से गठित है एवं मन चेतना एवं आत्मा इस जड़ देह से ही उत्पन्न है उनका कहना है कि विचार ज्ञान या चेतना मस्तिष्क गत क्रिया है प्रत्येक विशेष विचार मस्तिष्क के विशेष विशेष धागों से संचारित होते हैं हमारे देखने की प्रक्रिया में मस्तिष्क के नेत्रांश के स्नायु समूह में स्पंदन होता है उसी प्रकार श्रवण आदि की प्रक्रिया है जो आधुनिक वैज्ञानिक यह कहते हैं कि विचार मस्तिष्क क्रिया का फल है वे मन को मस्तिष्क का सह परिणामी बता मानते हैं उनके अनुसार मस्तिष्क का कार्य समाप्त होते ही मन ज्ञान चेतना और सभी तरह के मानसिक क्रियाकलाप तुरंत रुक जाते हैं आत्मा जैसी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं अतः मृत्यु मृत्युपरांत जीवन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता शरीर के अंग प्रत्यंग का, का काम समाप्त अथवा बंद हो जाने पर अनुभूति एवं चेतना का भी लोप हो जाता है कई के मत में मस्तिष्क के यंत्र की क्रिया के फलस्वरूप ही चेतना आदि मन के उपादानों का उद्भव होता है कुछ कहते हैं जैसे पाक पाकस्थली से पाचन शक्ति यकृत पित्त की उत्पत्ति होती है वैसे ही मस्तिष्क से विचार एवं चेतना की सृष्टि होती है खाद्य सामग्री जिस प्रकार पाक पाकस्थली में पड़कर अन्य वस्तु में रूपांतरित हो जाती है और उसमें नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं उसी तरह मस्तिष्क की वस्तु स्नायुमंडल के संस्पर्श से भाव विचार अनुभूति इच्छा वाक्य आदि में परिवर्तित हो जाती है इसी दृष्टि से मन अथवा आत्मा को मस्तिष्क का निचोड़ कहा जा सकता है तभी मस्तिष्क का नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाता है कहने का तात्पर्य यह कि इन सब के विचार में मन की वृत्ति अथवा संस्कार विशेष खाद्य सामग्री है जो जड़ एवं दृष्टा मन से संपूर्ण भिन्न है विख्यात वस्तु आदि दार्शनिक भुनकरण बुकनर ने कहा है विचार शक्ति को सामान्य स्वाभाविक क्रिया या गति की विशेष रीति कहना होगा जे लुइस कहते हैं जिस प्रकार धातु की क्षण को जलती भट्ठी में रखने पर गर्म होने पर वह क्रमशः हल्के लाल में गहरे लाल में एवं तब सफेद रंग में परिवर्तित हो जाती है और तापक्रम बढ़ाने बढ़ने के साथ साथ ताप और प्रकाश बढ़ता है उसी प्रकार जीवित जीव कोशों में भी उत्तेजक वस्तु की उत्तेजना वृद्धि के साथ साथ सूक्ष्म अनुभूति भी बढ़ती जाती है परसिवल लावेल कहते हैं हमारे मन में जब कोई विचार या धारणा बनती है तो संभवतः ऐसा होता है आणुविक परिवर्तन का स्नायु शक्ति प्रवाह स्नायु मंडल से होकर ग्रंथियों में पहुँचता है तथा वहाँ से बहिरस्थ कोषों में पहुँचता है बहिरस्थ कोष में पहुँचने पर इस शक्ति का कुछ परमाणु दिखाई पड़ता है जो इस परिवर्तन का अभ्यस्त नहीं है तथा उपरोक्त शक्ति स्रोत को यहाँ बाधा मिलती है तथा यह इस बाधा को अतिक्रम कर, करने की चेष्टा करता है इस चेष्टा में कोश ज्योतिर्मय हो जाते हैं कोशों के इस प्रकार श्वेत आभा से उज्जवल हो उठने को ही चेतना कहा जा सकता है संक्षेप में कहें तो चेतना स्नायु ज्योति है जो पाश्चात्य जड़वादी सोचते हैं दैहिक शक्तियां ही भाव विचार अनुभव आदि मानसिक प्रक्रियाओं में परिवर्तित हो जाती है वे यह भी बताते हैं कि यह सब किस प्रकार होता है स्पेंसर भी ऐसे ही एक जड़वादी वैज्ञानिक है वस्तुवादी शक्तियों के चेतना की स्थिति में रूपांतरण के मत का पोषण करते हुए भी उन्होंने इस रिटवा प्रक्रिया की व्याख्या नहीं की है उन्होंने इसे एक रहस्यमय बात कहकर ही छोड़ दिया है जिसे मापना असंगत है इसका अर्थ यही है कि मन की धारणाओं का परिवर्तन किस प्रकार होता है यह वे नहीं जानते थे लेकिन वे निश्चित थे कि ऐसा होता है स्पेंसर ने मस्तिष्क को, को ही आत्मा माना है तथा उन्होंने उसकी तुलना पियानो के साथ की है वे कहते हैं हमारी धारणाएँ अथवा विचार पियानों के अंदर पास पास सजाए गए तारों और पटरियों पर छेड़े गए सुरों और तालों के समान है एक के बजाने पर दूसरे निष्क्रिय रहते हैं फिर भी निष्क्रिय तार और पटरी तो पियानो में रहते ही हैं इसी तरह यह कहा जा सकता है कि निष्क्रिय विचार मस्तिष्क आत्मा के अंदर ही रहते हैं किंतु ध्यान देना होगा कि श्रद्धेय स्पेंसर यह भूल ही गए कि पियानो स्वयं नहीं बच सकता संगीत में ध्वनि निकालने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है इसलिए स्पेंसर की यह तुलना असंगत एवं अस्पष्ट है इससे तो यदि वे ऐसा सोचते कि मन एवं आत्मा मस्तिष्क से भिन्न है एवं मन अथवा आत्मा ही मस्तिष्क तथा समस्त स्नायु तंत्र को झंखित करती है तब भी कुछ बात बन सकती थी इसी प्रकार प्रोफेसर डब्ल्यू के क्लिपोर्ड एक अन्य वस्तुवादी दार्शनिक भी देह शक्ति के समन्वय से ही मन अथवा आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं वे कहते हैं चेतना नामक पदार्थ अत्यधिक जटिल है कुछ जड़ पदार्थों के मिश्रण से इसका उद्भव हुआ है यह पदार्थ है अनुभूति समूह इन्हीं अनुभूतियों के मिलने से एक धारा प्रवाह धारा अथवा प्रवाह की सृष्टि होती है इसी प्रवाह को चेतना प्रवाह कहा जा सकता है क्योंकि चैतन्य में अनुभूति के समान मस्तिष्क की स्नायु वार्ताओं की सत्ता भी है मस्तिष्क की क्रिया भी बहुत जटिल है यह क्रिया कई उपादानों के सहयोग की देन है वे हैं स्नायुतंत्र की क्रियाएं, चेतना की प्रत्येक धारा के अनुभूति के साथ मस्तिष्क में स्नायु स्पंदन होता है और यदि इसी प्रकार का सहयोग आध्यात्मिक शरीर के साथ भी घटित होता है तो समझ लेना चाहिए कि पार्थिव शरीर की मृत्यु के साथ ही अध्यात्म शरीर की मृत्यु भी अनिवार्य रूप से हो जाती है